पतंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र 24 अगले सूत्र में अदर्शन रूपी संयोग का कारण बताते हैं तस्य हेतु रविद्या इस अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या है व्याख्या अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान है जिससे आत्मा और चित्त में विवेक न होने से अभिन्नता प्रतीत होती है और चित्त के सुख दुख मोह रूपी वृत्तियों का पुरुष में अध्यारोप होता है तस्मात्संगा अचेतनम चेतनावध इवलिंगम गुण गुणकर्तृत्व तथा भव्युदासीन भवत्युदासीनः सांख्यकारिका इस कारण उनके संयोग से अचेतन बुद्धि चेतन सी और वैसे ही गुणों के कर्ता न होने पर भी उदासीन कर्ता जैसा प्रतीत होता है प्रकृते क्रियमाणा गुण ही कर्मी सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते गीता वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है अर्थात अहम भाव पैदा कर लेता है सूत्र तेज में बतला आए हैं कि संयोग ही अस्मिता क्लेश है इस संयोग का कारण अथवा अस्मिता क्लेश का क्षेत्र अविद्या है वह सत्व चित्त में जो लेश मात्र तम है उसमें वर्तमान है विवेक्यात की अवस्था में सत्व की विशुद्धता के कारण यह अविद्या रूप तम दग्ध बीज भाव को प्राप्त होकर इस अत्यंत सात्विक अक्लिष्ट वृत्ति को केवल रोकने मात्र कार्य करता है टिप्पणी भाष्य का भाषानुवास सूत्र 24 जो प्रत्यक्ष चेतन अंतरात्मा का स्वबुद्धि के साथ संयोग है उस असाधारण संयोग का हेतु अविद्या अर्थात विपर्य ज्ञान वासना है अविद्या का अर्थ है अनादि ज्ञान जन्य वासना विपर्य ज्ञान की वासना से वासित हो बुद्धि है वह न तो कार्य में निष्ठा को प्राप्त होती है और न पुरुष ख्याति को प्राप्त होती है साधिकार होने से पुनरावृत्तिशील हो जाती है किंतु पुरुष ख्याति पर्यवसान हुई बुद्धि अपने अंतिम कार्य निष्ठा को प्राप्त हो जाती है वह समाप्त अधिकार हुई अज्ञान से रहित होकर बंध के कारण के अभाव हो जाने से पुनरावृत्ति रहित हो जाती है यहाँ पर किसी नास्तिक ने एक नपुंसक के दृष्टांत से ऊपरयुग कथन का खंडन उपहास के साथ किया है एक अबोध स्त्री अपने नपुंसक पति से कहती है आर्य मेरी बहिन तो पुत्रवती है मैं क्यों नहीं हूँ वह उसको उत्तर देता है मैं मर कर तेरे लिए पुत्र उत्पन्न कर दूंगा इसी प्रकार यह विद्वान ज्ञान चित्रनिवृत्ति नहीं करता है तो फिर नष्ट होकर करेगा इसकी क्या आशा करनी चाहिए इसका उत्तर एक आचार्य देशीय अर्थात एक साधारण बुद्धि वाले आचार्य ने इस प्रकार दिया है कि चित्त के भोग अपवर्ग रूप परिणामों की निवृत्ति का नाम मोक्ष है और चित्त के भोग अपवर्ग रूप परिणाम निवृत्ति आदर्शन के अभाव से होती है वह अदर्शन बंध का कारण है उसकी निवृत्ति विवेक दर्शन से होती है विवेक दर्शन की निवृत्ति पर वैराग्य से होती है चित्त के ऐसे स्वरूप होते ही मोक्ष होता है फिर उस नास्तिक का उपहास व्यर्थ ही है नोट यहाँ व्यास जी ने यह दिखलाया है कि एक देसी अर्थात साधारण बुद्धि वाला आचार्य भी नास्तिक की इस आशंका का परिहार कर सकता है तो इसके उत्तर देने से कोई प्रयोजन नहीं है सांक्ष योग के विद्वान आचार्य का तो यह मत है कि चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है चित्त की निवृत्ति का साक्षात कारण विवेक दर्शन नहीं है किंतु स्थिर विवेक ख्याति में परवैराग्य उदय होता है परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि असम्प्रज्ञात समाधि के अधिकत्व के क्रम से निराधिकार चित्त की निरंधन अग्नि के सदृश अपने कारण में लय रूप निवृत्ति होती है इसलिए परवैराग्य द्वारा चित्त निवृत्ति का कारण विवेक दर्शन है इसलिए नास्तिक का उपहास निरर्थक है